रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 31 सीटी के ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ पहला संसार में निष्काम कर्म श्री रामकृष्ण ने श्री वेणीपाल के सीटी के बगीचे में शुभागमन किया है आज सीटी के ब्रह्म समाज का छह माह महोत्सव है रविवार चैत्र पूर्णिमा बाईस अप्रैल अठारह तीसरे प्रहर का समय अनेक ब्राह्म भक्त उपस्थित हैं भक्तगण श्री कृष्ण को घेर कर दक्षिण के बरामदे में आ गए थे सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं ब्राह्म भक्त महाराज मुक्ति का उपाय क्या है श्री कृष्ण उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना ब्राह्म भक्त अनुराग या प्रार्थना श्री राम कृष्ण अनुराग पहले फिर प्रार्थना श्री राम कृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे जिसका भावार्थ यह है हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूँ श्यामा कैसे रह सकती है फिर बोले और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए पुराने लोटे को रोज माँजना होगा एक बार माँजने से क्या होगा और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है यह बुद्धि चाहिए ब्राह्म भक्त संसार छोड़ना क्या अच्छा है श्री कृष्ण सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनसे संसार त्याग नहीं होता रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है ब्राह्म भक्त तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे श्री राम कृष्ण हाँ वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें हाथ में तेल मलकर कटहल छीने धनियों के घर में दासियां सब काम करती है परंतु मन रहता है अपने निज के घर में इसी का नाम निष्काम कर्म है इसी का नाम है मन से त्याग तुम लोग मन से त्याग करो सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे ब्राह्म भक्त भोग के अंत का क्या अर्थ है श्री राम कृष्ण कामनी कांचन भोग है जिस कमरे में इमली के आचार और पानी की सुराही है उस कमरे में यदि सं्यपात का रोग रहे रोगी रहे तो मुश्किल ही है रुपया पैसा मान इज्जत शारीरिक सुख ये सब भोग एक बार न हो जाने पर भोग का अंत न होने पर ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता रह हो नहीं होती ब्राह्मभक्त स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं रामकृष्ण विद्या रोपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रोपिणी स्त्री भी है विद्या विद्याारोपणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या अविद्याणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है संसार में डुबा देती है उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही है विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संघ की इच्छा ज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्य ये सब होते हैं पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप रस गंध स्पर्श शब्द यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है ब्राह्म भक्त अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा ही क्यों किया श्री रामकृष्ण उनकी लीला अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है फिर आम पर छिलका है इसलिए आम बढ़ता है और पकता है आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है विद्या माया अविद्या माया आम के छिलके की तरह है दोनों ही आवश्यक है ब्राह्मभक्त अच्छा साकार पूजा मिट्टी से बनाई हुई देव मूर्ति की पूजा ये सब क्या ठीक है श्री कृष्ण तुम लोग साकार नहीं मानते हो अच्छी बात है तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं भाव मुख्य है तुम लोग आकर्षण मात्र को लो जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण प्रेम साकारवादी जिस प्रकार माँ काली माँ दुर्गा की पूजा करते हैं माँ माँ कहकर पुकारते हैं कितना प्यार करते हैं तुम लोग इसी भाव को लो मूर्ति को न भी मानो तो कोई बात नहीं है ब्राह्मण वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता श्री राम कृष्ण भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया तब वह कहता है माँ के पास जाऊँगा माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्ला कर रोता है सच्चिदानंद ही गुरु है ईश्वर लाभ के बाद संध्यादि कर्मों का त्याग ब्राह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं इसलिए ब्रह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं ब्राह्म भक्त महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद ही गुरु है यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है गुरु मानो सखा है हाथ पकड़ कर ले जाते हैं भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता वह बड़ा कठिन स्थान है वहाँ पर गुरु शिष्यों से साक्षात्कार नहीं होता इसलिए जनक ने सुखदेव से कहा था यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है थोड़ी देर में संध्या हुई ब्राह्म भक्तों में से कोई कोई श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं शायद अब आपको संध्या करनी होगी श्री राम कृष्ण नहीं ऐसा कुछ नहीं यह सब पहले पहल एक एक बार कर लेना पड़ता है इसके बाद फिर अर्धपात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती